सारे बजबासी ये सबके सब, सब प्रेम से परिपूर्ण जितनी बड़ी बुरी स्त्रियां बड़े उम्र की उनसे कुछ भी बड़े उम्र की जितने गोप सब में वात्सल्य मन बार आ गए उसकी समानता नहीं भगवत्ता का ज्ञान इनमें है नहीं जानती हैं सब की सबकी यशोदानंद नहीं है तो फिर ये भगवत्ता भी नहीं सौंदर्य माधुर्य का भी उतना आकर्षण नहीं और घर का कोई संबंध भी नहीं तो ये इतना प्रेम इतना प्यार तो ये कैसे हो गया ये ब्रह्मा जी के इन भावों को देखकर परीक्षित के मन में ये प्रश्न हुआ और परीक्षित ने पूछा इसके उत्तर में सुखदेव जी ने कहा कि देखो भाई सच्ची बात तो यह है मनुष्य जाने या न जाने परंतु उसकी वास्तविक दृष्टि है श्री कृष्ण की ओर ही उसका प्यार जाता है स्वाभाविक कृष्ण की ओर ही परंतु जिनका प्यार कृष्ण को नहीं पाता नहीं पकड़ पाता उनका प्यार आश्रय रहित होकर इधर उधर बिखर जाता है वो प्रेम सार्थक नहीं होता प्रेम की सार्थकता तभी है जब वो श्री कृष्ण में हो जाए नहीं तो प्रेम व्यर्थ होता है और कहीं कहीं भोगों में होकर के तो अनर्थकारक हो जाता है प्रेम के तीन परिणाम हैं असली प्रेम के बाद तो असली वो तो रेलवच नहीं है तो जगत में हम जिसको प्यार कहते हैं उसके तीन परिणाम होते हैं अनर्थ व्यर्थ और सार्थक। जो प्रेम भोगों में लगा वो अनर्थोत्पादक होता है अनर्थ पैदा करता है पाप पैदा करता है दुख पैदा करता है जो लौकिक सिद्धियों में दूसरे दूसरे आराधनों में जो प्रेम होता है वो प्रेम भी व्यर्थ होता है और जो प्रेम श्री कृष्ण में होता है वो प्रेम सार्थक होता है लेकिन बेचारा क्या करे प्रेम श्री कृष्ण मिलते नहीं तो कोई आधार ठीक मिलता नहीं तो इधर उधर बिखर जाता है जैसे जल की स्वाभाविक गति है समुद्र की ओर पर जल कहीं गिरे उसकी स्वाभाविक गति समुद्र की ओर है पर समुद्र को नहीं पाता है, बहुत दूर है तो किसी गढ़े में गिर जाता है या सूर्य के उत्ताप से सूख जाता है इसी प्रकार जिस मनुष्य के अंतर के प्रेम की धारा श्री कृष्ण को नहीं पा सकती वो देह में देह के संबंधी पदार्थों में आबद्ध हो जाती है और नाना प्रकार के शोक मोहादि उत्तापों से गर्मियों से सूख जाती है तो कहते हैं कि यह स्वाभाविक बात है विचार करके देखने पर ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि सभी अपने अपने आत्मा को प्यार करते हैं जिसका हम अनुभव करते हैं नहीं मैं मैं ये मैं यही आत्मा का ही नाम है ये आत्मा ही सबकी प्रीति का आस्पद है जितना ये आत्मा प्रिय है उतना कोई प्रिय नहीं दूसरी कोई वस्तु प्रिय नहीं सभी जो अपने घर से प्रेम करते हैं पत्नी से प्रेम करते हैं पति से प्रेम करते हैं पुत्र से भोगों से घर से मकान से यश इत्यादि से अगर ध्यान देकर देखा जाए तो उनका प्रेम सबका अपने प्रति है वो अपने लिए उनसे प्रेम करते हैं उनके लिए नहीं उनके संबंध से अपने को सुख मिलेगा और मिलता है ऐसा उनका चाहे भ्रांत हो अनुभव होता है इसलिए वो प्रेम करते हैं यहाँ तक जो दयालु पुरुष दूसरों के लिए अपने प्राणों की बलि दे देते हैं अथवा जो माता पिता संतान की रक्षा के लिए उसके सर के लिए अपने आप दुखों का स्वीकार कर लेते हैं ये सब भी आत्मा के लिए है अपने लिए ही तो ये जब मूर्ता बड़ी होती है ना तब क्या होता है कि दे कोई आदमी आत्मा मान लेता है ये शरीर मैं हूं जो चेतन आत्मा है उस आत्मा को भूल कर ये पांच भौतिक सारे तीन हाथ का शरीर ये मैं हूं इस प्रकार ये भ्रांत धारणा कर लेता है और इसलिए जैसा उसको शरीर प्यारा होता है ऐसी चीज कोई प्यारी नहीं होती वो तो शरीर के लिए ही सारे काम करता है और ये देखा जाता है घर में आग लगी अंदर बच्चे रह गए घर के लोग रह गए सामान रह गया कैसा सबको निकालो सामान भी निकले घर वाले भी निकले लेकिन जब आग की लपट बढ़ती है जब देखता है कि मेरे शरीर पर लपट लगेगी तब बाहर दौड़ जाता कहता कोई बचाओ स्वयं जलना नहीं चाहता इसलिए ये सिद्ध होता है कि देह परम प्रिय उस देह में ही उसकी धारणा हो गई बद्धमूल कि ये शरीर मैं हूँ ये मैं हूँ मैं बीमार मैं अच्छा मैं मरा मैं सुखी मैं दुखी ये जितनी भी सांसारिक अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर सुख दुख की प्रतीति होती है ये शरीर को मैं मानने के कारण से होती है और लेकिन यहाँ भी आत्मा प्रिय है शरीर जीर्ण हो जाता है बूढ़ा हो जाता है तब भी चाहता है मैं जिंदा रहूँ बीमार होता है तो सोचता है अब की अच्छा हो जाऊ तो जीता रहूंगा शरीर बुरा हो गया तो क्या है तो शरीर की जहां पर प्रियता है वहां पर भी आत्मप्रियता ही है और कहीं कहीं पर ये प्रत्यक्ष देखते हैं कि शरीर अत्यंत जीर्ण हो गया व्याजग्रस्त हो गया अच्छा नहीं होता अपमानित करते हैं लोग तो कहता आत्महत्या करके सुखी हो जाए मर जाए सुखी हो जाए तो यहां भी आत्मा की प्रियता ही उसकी सिद्ध होती है तो सभी लोग चाहे वो देह रूप में चाहे देह के संबंधी पदार्थों के रूप में जो प्यार करते हैं वो करते हैं आत्मा से ही ये आत्मा ही निरुपाधित प्रेमास्पद है दूसरा कोई नहीं आत्मा के संबंध को लेकर के इस समय में प्रेम का भाव होता है इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने नाना युक्तियों से तर्कों से परिषद महाराज को समझा दिया कि जगत में कोई किसी से प्यार न करे असल में वो प्यार करता है आत्मा से ही आत्मा ही प्रेमास्पद है इसलिए जब आत्मा का ज्ञान होता है शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप जब आत्मा की आत्मा का परिचय होता है तब वो संसार की प्रीति देह की प्रीति को छोड़ देता है ये नियम है आत्मज्ञान होने पर देह की प्रीति शरीर और शरीर के संबंधी पदार्थों प्राणियों की प्रीति शिथिल हो जाती है जिनकी यह प्रीति शिथिल नहीं हुई है मानना चाहिए कि उनको आत्मज्ञान नहीं है वे विषय आसक्त हैं भोगरागी रा, भोग जीव हैं। और इस आत्मा के भी परमात्मा है श्री कृष्ण भगवान तो जैसे आत्मज्ञान होने पर देव प्रीति शिथिल हो जाती है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण में प्रेम होने पर यह आत्म प्रीति भी शिथिल हो जाती है वहां पर आत्मा की कोई वस्तु नहीं रह जाती वो आत्मज्ञान को भी भूल जाता है और वो भगवान में श्रीकृष्ण में अपने आप को आत्मा को खो देता है भगवान तो ये बात कहते हैं कि भाई आत्मा के आत्मा हम ही है नमी वांशो जीवलो के जीव होता सनातन सबके आत्मा हमें सबके प्रियतम हमें और जीव मात्र का स्वाभाविक आकर्षण आत्मा के प्रति है ही तो ये भगवान श्रीकृष्ण जो हैं ये आत्मा के भी आत्मा हैं पर जब तक श्री कृष्ण के साथ संबंध नहीं होता तब तक वो देह और देह के संबंधी प्राणी पदार्थों में उसका प्यार उसका प्रेम आबद्ध रहता है देहादी बंधनों से मुक्त होने पर अथवा आत्मज्ञान होने पर आत्मा में प्रेम आता है और श्रीकृष्ण परमात्मा से संबंध हो जाने पर सारा प्यार सब जगह से सिमटकर श्रीकृष्ण की ओर ही दौड़ने लगता है असल में जैसा पहले कहा जा चुका है कि सबका प्रेम तो श्रीकृष्ण की ओर ही दौड़ता है इसीलिए कोई भी तृप्त नहीं है संसार में अपनी परिस्थिति से जिसको जितना अधिक मिलता है वो कहता कुछ और चाहिए अभी नहीं मिला पूरा कुछ और चाहिए तो इसका अर्थ क्या है जिन चीजों को वो पा चुका है वो चीजें उसको तृप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है और जब तक श्री नहीं मिलते तब तक ये कमी कभी पूरी होती नहीं लेकिन प्रेम उसका बिखर गया देह में और देह के संबंधी पदार्थों में उसी में प्रेम हो गया इसलिए बार बार उसको जलना पड़ता है पुत्र वित्त यश मान आदि के लिए कभी ये प्राप्त हुए तो एक हर्ष का विकार हो गया अब प्राप्त हुए नष्ट हो गए तो शुल्क का विकार हो गया इस प्रकार चलता है लेकिन जब कभी श्री कृष्ण की कृपा होती है और जब ये किसी के जीवन में सर्वस्व समर्पण की भावना आ जाती है सर्व त्याग करे करे कृष्ण भजन सर्व त्याग ये जब किसी के हृदय में जाग उठता है तब श्रीकृष्ण उसको मिल जाते हैं और जब श्रीकृष्ण उसको मिल जाते हैं तो उसकी सारी आसक्ति श्रीकृष्ण में जा करके आबद्ध हो जाती है और उस उस प्रीत से वो श्रीकृष्ण को बांध लेता है तो श्री गोपांगनाओं में ब्रजवासियों में ये कृष्ण प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया इसलिए कृष्ण उनसे बंध गए और वे श्रीकृष्ण में बंध गए और इसीलिए जो भगवान जो श्रीकृष्ण दूसरी दूसरी साधनाओं के द्वारा इस प्रकार उपलब्ध कभी होती नहीं परीक्षित ने ब्रह्मा जी के सामने जो दृश्य आए उनको याद करके उनके मन में प्रश्न जो उठे उसका उत्तर देते हुए सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार की स्थिति किसी की आज तक हुई नहीं कि जिसने भगवान की ऐसी मधुर अज्ञता स्वीकार करके भगवत्ता को भुला मधुर लीला करने वाली परिस्थिति देखी हो ऐसा किसी ने आज तक नहीं देखा ये नहीं कि ये भगवान कहीं यहाँ पर माया से प्रकट हो गए हूँ अथवा ये देह देही का भेद हो ये देही के भांति लगते हैं ये देह वालों के दृष्टि में कि ये शरीर वाले भगवान हैं पर वहाँ देह दे विभागोत्र दे दे विद्यते क्वचित बड़ा पुराण का ये वचन है कि भगवान में ईश्वर के इस मंगलमय दिव्य ग्रह में ये देह और देही का विभाग नहीं है और भगवान ने स्वयं गीता में इसका प्रतिपादन किया ब्रह्मो ही प्रतिष्ठा हम अर्जुन से कहा कि मैं घन ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ इसका भी अर्थ करते हैं कि ये ब्रह्म की घनी भूत प्रतिमा मूर्तिमान ये भगवान श्याम सुंदर है तो ये जगत के जीवों को प्रेमियों को कृतार्थ करने के लिए ये ब्रह्म की घनीभूत प्रतिमा अथवा के आधार पर निर्विशेष रूप में अपने आप को प्रकाशित करता है वो श्री कृष्ण ये जगत के लोगों की दृष्टि में ये मधुर करते हैं और जो माया मुग्ध जीव हैं बहिर्मुख वे यहाँ पर भी माया ही समझते हैं। वो तो समझते हैं कि ये भी भगवान का एक खेल है जो मूर्खों को दिखाने के लिए तो क्यों ऐसा होता है कि वहाँ भगवान की योग माया उनके लिए पर्दा डाल देती है नाम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावत योग माया जो योग माया यहाँ प्रेमियों के सामने पर्दा हटा लेती है वही योग माया प्रेमियों के सामने पर्दा डाल देती है इसलिए सामने खेलते हुए जो भगवान है इनमें भी भगवत्ता नहीं होती प्रेम से नहीं अज्ञान से तो ब्रह्मा जी में भी ये वो थोड़ा सा उत्पन्न हुआ उनमें भी इनके खेल को देख करके परीक्षा करने के बाद मन में पैदा हुई लेकिन भाई भगवान किसी रूप में खेल खेले बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मिश्री जो है ना वो सदा मीठी है मिश्री का तुंगा बना लिया जाए तुंगे के आकार में जो कड़वी तुंगी होती है ना वो तुंगी का फल बना लिया जाए मिश्री का मिश्री के नीम के पत्ते बना लिए जाए नीम के पत्ते मिश्री के धतूरे के फल बना लिए जाए पर वो देखने में वो तो धतूरे के फल या नीम के पत्ते या तुम तुंग लगेगी पर खाने में क्या वो दूसरा स्वाद देगी वो तो, तो मिश्री है तो भगवान जो है चाहे देह के रूप में प्रकट हो चाहे देही के रूप में चाहे ये किसी और रूप में ये ये निरंतर सर्वदा भगवान ही भगवान है तो ये जगत ये श्री कृष्ण से भरा हुआ है सर्वात्म कृष्ण सब कृष्णमय है तो ब्रह्मा जी को ये बात ज्ञात हो गई और सारे आत्मों के सारे आत्माओं के आत्मा आत्मा के भी आत्मा आत्मा को भी जो स्थान देता है वो आत्माधार सर्वस्वरूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये जिनसे प्रेम करें उनके सिवा कोई किससे प्रेम कर सकता बताइए ये प्रेम का ये कारण है इनमें कृष्ण ने इनसे प्रेम किया तो ऐसे जो सर्वात्म कृष्ण है आत्मा के आत्मा श्री कृष्ण है ये जिनसे प्रेम करें वे दूसरे से प्रेम कर सकें ये कभी संभव नहीं तो ये लोग जो हैं कि तो बस वो अपार अपरिसीम वो परमानंद प्रेम सुधा सागर में निमग्न रहते हैं इसलिए इनका प्रेम श्रीकृष्ण के सिवा और कहने क्योंकि वो डूब गया ना चारों ओर जहां जहाँ वो देखते हैं ऊपर नीचे बाहर भीतर आसपास पास श्रीकृष्ण का प्रेम ही प्रेम है क्योंकि श्रीकृष्ण के प्रेम ने चारों ओर से इनको छाजित कर लिया सोते में भी जागते में भी बैठते में भी खाने पीने में भी इन ब्रजवासियों को श्रीकृष्ण के प्रेम ने घेर लिया तो श्री कृष्ण अखिला आत्मा श्री कृष्ण जिनसे प्रेम करें वे दूसरे से कभी प्रेम कर सकते हैं क्या इसलिए आत्मा के आत्मा तो ये है ही पर आत्मा के आत्मा श्री कृष्ण ने इन लोगों को अपना लिया यही कारण है कि ये दूसरे के प्रति प्रेम नहीं कर सकते अपने बच्चे अपना घर कुल वस्तु के लिए रही है नहीं बोले तो ये तो प्रेम की बात है मुक्ति उक्ति की बात है वो तो संपर्क हो जाए जाएगी मुक्ति हो गई जो लोग श्रीकृष्ण लीरा के अपार माधुर्य सागर में अवगान करते हैं डूब के लगाते हैं उनकी तो बात अलग जिनका संबंध इनके साथ किसी भाव को लेकर हो गया पूतना केसी धेवकासुर बकासुर अगासुर ये सब संबंधित हो गए ये चरणों में आ रहे ना पद पल्लवों का आश्रय वैसे नहीं लिया पर चरण कमलों में आ तो गए ही। चाहे मारने के लिए आए हूं तो भव से तो ये भी पार हो गए पुराण इतिहास आदि में ये ध्रुव प्रमा नारद आदि जो संतों की बातें हैं वे तो धन्य और कथार्थ हैं क्योंकि वो तो श्री कृष्ण के चरणों के आश्रय हैं क्योंकि श्री कृष्ण के जो चरण हैं, ये ही वास्तव में महत्वपद हैं तो जैसे है, सर्प के जहर आदि से जो जर्जरित हो जाता है वो कहीं औषधि पत्र महान जो विषनाशक, अमृतमय औषध है उसके पत्ते का स्पर्श प्राप्त कर ले उसे जैसे शांति मिल जाती है नाना प्रकार के दुख दैन्य आदि तरंगों से भरे हुए भर सागर से वो पार होने की इच्छा करता है उसके लिए श्री कृष्ण के चरण रूपी नौका ही यही तरणी है यही नाव है इसी का आश्रय करना चाहिए जिसने इस नाव में की ओर पैर रखा उसको फिर नाव में बैठना ही नहीं पड़ता वत्स्य पदम ये जो श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय है ये करने वाले के लिए ये भवसागर तो गोश के समान हो जाता है बछड़े का पैर टिके खुखुर टिके जितना वो गड्ढा हो उस गड्ढे को पार करने में कोई आयास नहीं इसी प्रकार इस तरणी का आश्रय करने पर भव सिंधु बछड़े के पद के तुल्य हो जाता है बल्कि आगे बढ़े संत कहते हैं कि नाम लेत तो भव सिंधु सुखाही गोश भी रहता सूख जाता है बिल्कुल तो कोई भी क्लेश नहीं होता अनायास धो से पार हो जाता है इसकी सारी भीषणता दूर हो जाती है तो एक बात इसमें और है दूसरी जो नावें हैं ना वो रास्ते में कहीं डूब भी जाती है थपेड़ों में आ जाती है और उन नावों से पार होने वाले वापिस भी आते हैं पर ये जो श्री कृष्ण चरण नौका है इसका जिसने आश्रय किया जो इस इस इस चरणी से भवसागर से पार हो गया वो सदा के लिए परम पद में निवास करता है उसको फिर वापस आना नहीं पड़ता वो भगवान के पद पल्लव में आश्रय पाकर के और वो फिर भवामुत् पदम परम पदम पदम पदम यद्यपदिपदाम वो सब प्रकार से सारी आपत्तियों विपत्तियों से छूटकर, बिना आयास के अपने आप स्वाभाविक ही गया ही किसी महासिंधु की भीषणता का बिना अनुभव किए वो भगवान के परम पद को सदा के लिए प्राप्त हो जाता है